अष्टावक्र गीता आठवां प्रकरण चित्त की आसक्ति अनासक्ति बंधन मोक्ष का कारण सोचति अब चित्त कुछ चाहता है किसी के लिए शोक करता है किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट एवं तुष्ट होता है तभी बंधन है तदा न न न न न न मुंती जब चित्त चाह शोक त्याग ग्रहण हर्ष और रोष से रहित होता है तभी मुक्ति है तदा बंधो जदा चित्तम मोक्षो असक्तम सर्व दृष्टि सो जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है तब बंधन है जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है तब मोक्ष है हम तदा हम बंधनं तदा मोक्षो हेलया जब अहम भाव का बाद है तब मोक्ष है जब कहीं भी अहम भाव है तब बंधन है ऐसा जानकर अपेक्षा से न तो किसी को पकड़ो और न छोड़ो श्रीमद अष्टाव्रम निवरचिता ब्रह्म विद्या प्रोक्त बंधन मोक्ष व्यवस्था अष्टम